से सब प्रकार से निगृहित से सब प्रकार से निगृहित उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है इसके अर्थ श्लोक के भाष्य में थोड़ा देखेंगे सर्वसाकर से सर्व प्रकार सब प्रकार से यहाँ पर एक शब्द था मानस आदि भेद ही ध्यान देना मानस आदि भेदे को शब्द आदि का विशेषण न बनाइये इंद्रियाणी का बनाइए कैसे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 मनान। मनान। मनस शब्द है ना मनस शांत प्रात है मनस से स्वार्थ में अण प्रत्यय करने पर क्या बनेगा मानस मन तो मानस का क्या अर्थ हो गया मन मानस का क्या अर्थ हो गया हाँ। तो मानस आदि भेदों वाली मन आदि भेदों वाली फिर आदि से क्या ले ले ले लेना घृणी है ना मन आदि भेदों वाली इंद्रिया विषयों से सब प्रकार से निगृहित ऐसा करेंगे ठीक है लग गया तो ये किसका विशेषण है ये इंद्रिया मन आदि भेदों वाली इंद्रिया सब प्रकार विषयों से है। जिस यती की इंद्रिया सब प्रकार विषयों से इंद्रिया सब प्रकार विषयों से निगृहित है उसकी प्रज्ञा प्रकृति है ऐसा कर लेना विषय कौन शब्दादी जिसे विष्णु से निग्रहित है तो शब्दादि पंचमी भूवचना शब्दादि पंचमी और मानस आदि वेदे ये तृतीया भूवचना और इंद्रिया तृतीयाचना समान विभक्ति वाले का एक साथ अन व्यम ठीक है ऐसा लगाने लगाइए अब आइए अपने पाठ पर कहा अरे फिर ठीक कह रहा है इंद्रियाणी तो प्रथमा भू है और मानस अच्छा लगाता हूँ मैं इंद्रिया तो प्रथमा बहुत है वो बहुत नहीं है मानस आदि ही ये है। तो कोई बात नहीं लग जाएगा ऐसा कर लेना मानस भेदों के सहित सभी इंद्रिया लग जाएगा मन आदि भेदों के सहित सह के योग में भी व्यक्ति कौन होती हो, तृतीया और सह का प्रयोग किया जाए अथवा प्रयोग न किया जाए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 सभी प्राणियों के लिए जो निशा है निशाकर्थ यहाँ पर क्या था निशा के समान निशा, निशा था ना निशा ह से क्या है? निशा यू? कि जो परमार्थ तत्व सभी प्राणियों के लिए निशा के समान है परमार्थ तत्व कौन आत्मा न. जो परमार्थ तत्व आत्मा सभी प्राणियों के लिए निशा के समान है सभी प्राणी कौन अज्ञा नहीं उनके लिए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 संयमी जागरती सत्याम से क्या लेना है उस परमारूप रूप में है उस परमारूप निशा में अज्ञान निद्रा से उठा हुआ संयमी योगी जागता है अज्ञान निद्रा से प्रबुद्ध हुआ संयमी योगी है. जागता है किसमें जागता किस है परमार तत्व में किसमे और परमार तत्व को निशा कहेंगे तो किसकी दृष्टि से अज्ञानी की दृष्टि से लग जाएगा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 और लेकिन वो रहते कैसे है वास्तविक था ना अविद्याशा यानी हो कि अविद्याशा में सोए हुए ही प्राणी जागते हैं ऐसा कहा जाता है वास्तव में है क्या वो <saat> जागे हुए में सोए हुए हैं Sway -sway किसमें सोए हुए हैं, हैं? अविद्याशा में है सुसुप्ति के समय तो देखना अज्ञान तो सुसुप्ति में भी रहता है वाय विषयों का ज्ञान तो सुसुप्ति अवस्था में नहीं रहता है लेकिन अविद्या तो रहती है ना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 जिस निशा में सोए हुए प्राणी सोए हुए अविद्या में पूरा संसार सो रहा है जिनकी जागृत तो अवस्था है वो कैसे हैं वास्तव में वो कैसे हैं सोए हुए हाँ जिस अविद्या में सोए हुए प्राणी स्वप्न देखने वालों के समान जागते हैं किसके समान जागते हैं स्वप्न देखते समय आपको कोई दृश्य दिखाई दे रहा है कोई वस्तु दिखाई पड़ रही है तो वापु समय आप अपने को क्या मानते हैं जागता हुआ मानते हैं की सोया हुआ मानते हैं स्वप्न तो देखते समय तो जागता हुआ मानते हैं ना तो वही अभी जो है ना जो अपने को जागता आप समझ रहे हूँ ये उसी प्रकार है स्वप्न देखने वाले के समान आप जग रहे रहेंगे वास्तव में जग देखे। अब देखेंगे तो यहाँ भी स्वप्न जिस अभिज्ञानी साहब हुए प्राणी स्वप्न स्वप्न दृष्टा यहाँ जागृति का अन्वय करेंगे ना की स्वप्न देखने वाले के समान जागते हैं जागृति उतर है ना तो देखना पश्च्यता के पहले वास्तव ने क्या जोड़ा परमार्थ परमातत्व कि परमार्थ तत्व आत्मा को जानने वाले मुनि के लिए वह निशा है वह निशा है क्योंकि हाँ। वो अविद्या रूप है परमार्थ परमार्थत्व को जानने वाले मुनि के लिए अविद्या रूप होने के कारण वो निशा है तो ध्यान देना अज्ञान को निशा किसकी दृष्टि से कहा ज्ञानी की दृष्टि से अविद्या को निशा की से कहा आत्मस्वरूप कि है तो संसारी लोग सोचेंगे तो सोया जैसा रहता है वो कुछ करेगा नहीं ना व्यवहार उसको तो सोया वो समझेंगे अब देखना अतः इसलिए कर्मण अविद्या अवस्था या मेद्यन इसलिए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 तो जब ग्राह ग्राहक का भेद होगा कि ये ये पदार्थ है ये जानने वाली इंद्रियां हैं, ये करता है ये कर्म है ये है। इसलिए अविद्या इससे या सिद्ध अविद्यावस्था में ही कर्मों का निधन किया जाता है विद्यावस्था में तो क्या था जो विद्या ऊपर बताया था ना वो परमार्थत्व पर तो मुन सानी सा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 तो फिर किसके मुनि के लिए वो रात्रि है तो उसमें कुछ कर पाएगा वो तो परमार्थ सत्य को जानने पर नहीं कर पाता है ऐसा भाष्यकार का विषय है अतः अविद्यावस्थाया इससे इस या सिद्ध होता है की अविद्यावस्था में ही कर्मो का विधान किया जाता है न विद्यावस्थायाम विद्यावस्था में कर्मों का विधान नहीं किया देखे? जाता है अब लगाइए यही करते क्योंकि विद्यायाम सत्याम क्योंकि विद्या होने पर विद्या का अर्थ है ब्रम विद्या ब्रह्म ज्ञान आत्मा का ज्ञान है विद्या मतलब ब्रह्म विद्या सत्याम कर्म होने पर क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान होने पर या आत्मा का ज्ञान होने पर अविद्या प्रणाशम उपगछति अविद्या नाश को प्राप्त होती है अविद्या प्रणाशम उपगछति क्योंकि विद्या के होने पर अविद्या नाश को प्राप्त होती है अविद्या क्या ग्राह ग्राहक भेद रूप विद्या वो नाश को प्राप्त होती है जो अविद्या भेद रूप विद्या का नाश होता है तो उस कर्म हो सकता है ऐसा है क्योंकि विद्या के होने पर ग्राह ग्राहक भेद रूप विद्या प्रणा उपग नाश को प्राप्त होती है इसमें दृष्टान्त देते हैं उदित सवितर सार्वरम यहां पर जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर सवितर उदित सूर्य उदय होने पर सार्वरम तमाकर्त है रात्रि का अंधकार रात्रि का तमाकर्त है अंधकार और सार्वरम करते है रात्रि संबंधी ठीक है जिस प्रकार है, सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नाश को प्राप्त हो जाता है या रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है पर लग जाएगा बात समझ में आई ये जो बोला गया ना आता इससे सिद्ध होता है कि की विद्यावस्था में ही कर्मों का विधान किया जाता है विद्यावस्था में कर्मो का विधान नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं किया जाता है क्यूँकी विद्या के होने पर ग्राह ग्राहक भे रूप वि नष्ट हो जाती है या नाश को प्राप्त होती है जिस प्रकार सूर्योदय होने पर रात्रि का नष्ट हो जाता है या नाश प्राप्त होता है ठीक है हाँ रात्रि का नष्ट हो जाता है सूर्योदय होने पर अंधकार रहेगा तो विद्या होने पर ग्राह ग्राहक भेद रूप विद्या रहेगी न तो फिर जब कर्म करता ऐसा तो कुछ मैं करता हूँ ये कर्म है ये ऐसा तो कुछ भेद नहीं रहेगा हाँ तो जब भेद नहीं रहेगा तो वो कर्म नहीं करेगा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 क्रिया कारक फल भेद रूपा अविद्या क्रिया कारक तथा फल रूप भेद वाली ऐसा ध्यान देना ये सभी क्रिया कारक और फल ये तीनों किस्म भेद है अविद्या के अविद्या के तीन भेद कौन है क्रिया कारक और फल मतलब क्रिया ही भेद है कारक ही भेद है और फल ही क्या है यहाँ भेद समझना भिद्यवर्त इसी भेद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 कर्म के फल को भोगने वाला है सब प्रामाणिक मालूम पड़ता है तो वही बताया कि प्रमाण बुद्धि से ज्ञात होते हुए मतलब प्रामाणिक ज्ञात होते हुए प्रमाण बुद्धि से ज्ञात होते हुए सर्व कर्म हेतु उत्तम सभी कर्म का हेतु संभव होती है सभी कर्म का हेतु संभव होती है कौन संभव होती है सभी ज्ञात सर्व कर्म हेतु अर्थ है सभी कर्म का हेतु वाला या सभी कर्म का हेतु है जो करने पर फिर अर्थ होगा सभी कर्म का हेतु जो समझते हैं वो समझ ले सर्व कर्म हेतु का है सभी कर्मों का जो हेतु है उसमें क्या रहेगा सर्वकर्म हेतुत्व मतलब कर्म हेतु तो अर्थ होता है सर्वकर्म हेतुत्व का अच्छा अब ध्यान देना पंक्ति लगेगी एक बार और देखेंगे विद्या उत्पत्ति के पहले क्रियाकार तथा फल रूप भेद वाली अविद्या अविद्या के क्या क्या भेद है मतलब ये आना जाना क्रियाएँ हैं याग्निहोत्रा जी क्रियाएं हैं और यह कर्ता कारक है ये कर्म कारक है जिस द्रव्य को होम करेंगे वो करण कारक हो जाएगा लेने वाला देवता क्या संप्रदान कारक हो जाएगा जिसमें आहुति देंगे वो हो जाएगा। सब हो ना करता कर्म करण अधिकरण और उसका जो फल स्वर्ग आदि होगा क्रियाकारक तथा फल रूप भेद वाली क्या अविद्या प्रमाण बुद्धि से ज्ञात होने पर सभी कर्म का हेतु संभव होती है यहाँ अविद्या पर्याय माया के लिए है क्यों माया का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 अप्रमाण बुद्धि ऐसी ज्ञात होने वाली अविद्या कर्म का हेतु संभव तो उसके आधार पर लगाएंगे अप्राण बुद्धि से अविद्या ज्ञात होगी विद्या उत्पत्ति के पहले या विद्या उत्पत्ति के बाद अप्रमाण बुद्धि कब ज्ञात होगी विद्या उत्पत्ति के पहले तो प्रमाण बुद्धि से गृहमाण थी तो फिर विद्या उत्पत्ति होने पर कैसी होगी वो हाँ मतलब विद्या उत्पत्ति होने आरोप अप्रमाण बुद्धि ऐसी ज्ञात फिर तो ये क्या है प्रमाणिक नहीं लगेगा कुछ ये प्रामाणिक नहीं हाँ फिर प्रामाणिक तो केवल परमात्मा ही लगेगा यह संसार प्रामाणिक नहीं लगेगा तो वही ये संसार उसमें अप्रमाण बुद्धि से ज्ञात होगा मतलब प्रामाणिक ज्ञात नहीं होगा ऐसा है ऐसा लगाना कि विद्या उत्पत्ति होने पर अप्रमाण बुद्धि से ज्ञात होने वाली अविद्या कर्म का हेतु नहीं हो सकती लग गया हाँ अच्छा हाँ कर्म मतलब कर्म का हेतु नहीं हो सकती है कर्म के हेतु सब कुछ है ना क्रिया कारक फल ये सब होने पर ही कर्म होता है अच्छा आप एक भी समझ सकते हो ना सब कुछ अविद्या ही ये समझ लेना कि एक निर्विशेष मात्र जो ब्रह्म है उसको छोड़कर सब अविद्या का कार्य लें की अप्रमाण बुद्धि से ज्ञात होने वाली अविद्या कर्म का हेतु नहीं हो सकती है क्रियाकारक तथा फल ये सब कैसे ज्ञात होंगे अप्रमाण कैसे होंगे अप्रण बुद्धि से ज्ञात होंगे और साथ आप अप्रामिक ज्ञात होंगे उस समय यही सब ये प्रेरक नहीं हो सकते हैं कौन फल आदि खार्य। प्रेरक नहीं हो सकते यही अविद्या है ना इन वेदों वाली अब इसको समझाते है ही है ना अगले वाक्य में ही है क्योंकि प्रमाण भूतिन कर प्रमाण भूत वेद के द्वारा प्रमाण कौन है वेद प्रमाण भूत प्रमाण जिसे प्रमाण रूप शब्द आता है ना जैसे ब्रह्म रूप तो ब्रह्म रूप का रूप भूत शब्दों के प्रयोग से अर्थ में भेद नहीं आता है तो प्रमाण भूतकर्थ क्या है प्रमाण प्रमाण वेद के द्वारा या प्रमाण रूप वेद के द्वारा मम कर्तव्यम कर्मित शोधितम मेरे लिए कर्म का विधान किया गया है प्रमाण वेद के द्वारा मेरे लिए कर्तव्य कर्म का विधान किया गया है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 और कर्म करता है वो ऐसा मान कर के कर्मो में प्रवृत्त होता है आजकल के लोग जो है ना जो केवल विषय से भी प्राणी है तो वो तो वेद ने ये कहा है तो ऐसा करें प्रवृत्ति होती है क्या है वेद ने यह कहा ऐसा समझकर कोई करता है क्या तो ये है क्या कि आत्मज्ञान नहीं हुआ है लेकिन अच्छा आदमी है वो मुक्त हुआ है सात सम्मान आचरण करता है उसकी बात चल रही है ना आजकल के लोग तो और भी हुए है वेद से तो कोई मतलब ही नहीं लोगों को अब देखना ये तो स्थिति हुई किसकी अज्ञानी की है हाँ अज्ञानी मतलब उसको आत्मा का ज्ञान नहीं, नहीं।, नहीं है इस दृष्टि से अज्ञानी कहा है अगे देखना न अविद्या मात्रम इदम सर्वम निशा यू इदम सर्वम निशा यू अविद्या मातरम या सब कुछ रात्रि के समान अविद्या मात्र है या कौन ये कर्म करता फल चलेंगे लेंगे कर्मकर्ता कर्म, कर्म, कर्म कारक और फल ये सभी कर्म कारक और फल ये सभी निशा की तरह अविद्या मात्र है।, है ना तो ऐसा मान करके कर्म करता न ना प्रवर्तते न ना है नाक्य ना तो तो हो गया प्रवर्त के बाद विराम होना चाहिए ठीक है और फिर दूसरा वाक्य कैसा है दूसरे वाक्य को अन्वय के क्रम से मैं बोल रहा हूँ इदम सर्वम निशा युग अविद्या मात्र यह सभी को क्रिया कार ये सभी निशा की तरह अविद्या मात्र है ऐसा मान कर फिर ना से क्या लेंगे कर्ता न प्रवर्ते yes. ऐसा मान कर करु कर्ता प्रवृत्त नहीं होता ऐसा मान मानकर प्रवृत्त होगा क्या जो सोचेगा क्या ये सब रात्रि की तरह है yes. रात्रि की तरह है तो उसका किसी फल में आकर्षण है क्या no. जब फल में आकर्षण नहीं है तो फिर वो क्यों करेगा है ना वो सब रात्रि क्रिया कारक फल सब रात्रि के समान है वो, वो कुछ करेगा तो ये ऐसा जो है ना कौन होता है वो प्रमाण शत्रु को जानने वाला है पश्चिम पश्चिटो तो मुझे आया था ना हाँ तो ये प्रवृत्ति नहीं होता है लग गया इस ध्यान देना तो उसको क्या है कि जो पहला है ना प्रमाण भूतेन वेदेन मम चोरिजम कर्तव्यम इसको क्या है कि प्रमाण बुद्धि से ज्ञात हो, हो रही है अविद्या अविद्या क्या क्रियाकारक और फल ये प्रमाण बुद्धि से ज्ञात हो रही है और जो दूसरा है इसको जो है ये क्रियाकारक और फल कैसे ज्ञात हो रहा है अपना तो इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है अब आगे फिरती तो वो क्या करेगा व्यक्ति तो उसको बताते हैं यस्से पुनः निशा युग विद्या मात्र इदम सर्वम भेद जातम इति ज्ञानम पंक्ति लगाना यस्से से इति ज्ञानम जिसको यह पुनः यश पुनः जिसको पुनः जिसको इति ज्ञानम ऐसा ज्ञान हो गया है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 तीन प्रकार की वस्तु में मिलेंगी या तो क्रिया होगी या तो कारक होगा या तो फल होगा इससे अतिरिक्त कुछ है संसार में दृश्य प्रपंच में इससे अतिरिक्त कुछ आया तो ऐसा जो ज्ञान हो गया है वो आत्मज्ञानी है कि अज्ञानी है आत्मज्ञानी है ना उसको तो सब संसार अविद्या जैसा लगेगा ये उस आत्मज्ञानी का सभी कर्मो के संन्यास में ही अधिकार है ना यश्य से जिसको लेंगे उसी को तस् से लेंगे से उस आत्म का सर्व कर्म सन्यास में ही अधिकार है प्रवृत्तों प्रवृत्ति में अधिकार नहीं, नहीं है में अधिकार नहीं है ऐसा कहते हैं से भी और वैसा तदात्माना इत्यादि तो इत्यादि ना ज्ञान निष्ठाया अधिकार दर्शितकी तथा और इस प्रकार चाह तथा और इस प्रकार तदबुद्धात्माना इत्यादि के द्वारा ज्ञान निष्ठा में ही अधिकारम तस तस्वीर उसका अधिकार दिखाया जाएगा किसमें अधिकार है ज्ञान निष्ठा अच्छा तो अब उसके लिए तो प्रवृत्ति का हेतु नहीं, नहीं है प्रमाण कर्मो में प्रवृत्ति का हेतु नहीं है अब यहाँ पर शंका आ गई पूर्व पक्ष आ गया ती त्रे क्या लेना है ज्ञान निष्ठायाम मतलब जैसे कर्म में जो वैसा आत्म तत्व को जानने वाला परमार तत्व को जानने वाला योगी है तो वेद उसके लिए कर्मों में प्रवर्तक उसका वेद हो सकता है नहीं नहीं। वेद उसका कर्मों में प्रवर्तक है? नहीं हो सकता है तो शंका भी गई तत्व अपीत ज्ञान निष्ठा में भी प्रवर्तक प्रमाण का अभाव होने पर जैसे ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्ति कराने वाला प्रमाण उसके लिए नहीं है तो वैसे ही भूलोगे जैसे कर्म निष्ठा में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 ज्ञान निष्ठा अपनी आत्मा को ना ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना उसमें हेतु है हेतु में पंचमी लगी है ना स्वात्म विषय स्वात्म विषय वाला अपनी आत्मा को विषय करने वाला कौन है आत्मज्ञान तो स्वात्म विषय आत्मज्ञान होगा तो स्वात्म विषय विषयत्व किसका होगा आत्म आत्म ज्ञान का है इसे समझना मनुष्यत्व किसका होगा मनुष्य का चरित्र मनुष्य है मनुष्य तो, तो, तो वैसे ही स्वात्म विषय अर्थ है स्वात्म को विषय करने वाला स्वात्म विषय का क्या अर्थ है स्वात्म को विषय करने वाला तो स्वात्म को विषय करने वाला कौन हुआ आत्मज्ञान आत्म ज्ञान हुआ स्वात्म विषय तो स्वात्म विषय तो किसका तो उस हिसाब से लिखा है अपनी आत्मा को विषय स्वात्म विषय अर्थ है अपनी आत्मा को विषय करने वाला कौन है आत्मज्ञान क्योंकि आत्म ज्ञान अपनी क्योंकि आत्मज्ञान अपनी आत्मा को विषय करता है या तो निष्ठा अपनी आत्मा को विषय करती है अब इसको समझा रहे हैं क्यों नहीं कहना तो बताते हैं ऐसा नहीं कहना क्योंकि आत्मज्ञान अपनी आत्मा को विषय करता है ही करते क्योंकि आत्मना मतलब अपने आत्म ये न ही आत्मना स्वात्मनी प्रवर्तक प्रमाण अपेक्षता कैलाश पुस्तकों की अपेक्षता पाठ है प्रवर्तक प्रमाण अपेक्षा, यही है, चलिए, क्योंकि अपने को आत्मना है ना, नीए. क्योंकि अपने को अपनी आत्मा के विषय में प्रवर्तक प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती है ही करते क्यूँकी आत्मा को आत्मना करते अपने को आत्मना तो कहते अपने को या स्वयं को स्वयं को अपनी आत्मा के विषय में प्रवर्तक प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती है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 प्रवर्तक गया ऊपर आग... शंका हो गई थी ना कि क्या है कि ज्ञान निष्ठा में भी कोई प्रवर्तक प्रमाण नहीं होगा ज्ञान निष्ठा में भी प्रवृत्ति कराने वाला प्रमाण नहीं होगा जैसे कर्म निष्ठा में प्रवृत्ति कराने वाला प्रमाण नहीं है ज्ञान निष्ठा में भी प्रवृत्ति कराने वाला प्रमाण नहीं तो प्रवृति नहीं होगी तो ना ऐसा नहीं करना क्यूँकी आत्मज्ञान अपनी आत्मा को विषय करने वाला है इसको समझाते ही कर सकते क्योंकि स्वयं को अपनी आत्मा के ज्ञान के विषय में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 जो स्वतः सिद्ध है उसके ज्ञान के लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है चलिए आगे देखेंगे इसमें क्या है? कौन सी सुखी है ये तो लिख लो थोड़ा ऐसा लिखना संस्कृत में लिखो दे। hmm. यथा देहात्मा अभिमानी ना यथा देहात्मा अभिमानी ना स्वेहदर्शन प्रवर्तक प्रमाण ना देहात्मा स्वेहदर्शन प्रवर्तक प्रमाण निकाव तद्वे तदर्त तवर्त तदवत्ति हाँ सवर्त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 तो hmm. अपने दे को देखने में जो प्रवृत्ति होती है तो किसी प्रमाण उसमें प्रवृत्ति करता देखने के लिए जो स्वयं देख लेता है वो हूं, हूं, हूं, हूं. यही इसका मतलब है जैसे देहात देहात्म बुद्धि वाले मनुष्य को अपने दे के देखने में देखने में प्रवृत्ति प्रवर्तक किसमें प्रवर्तक है हाँ देखने में प्रवर्तक देखने में प्रवर्तक कोई प्रमाण नहीं होता है मतलब देखने की आंख बंद है ठीक है अब देख रहा है अब आँख खोल करके देखेगा तो जब आँख बंद तो है तो प्रवर्तक कोई प्रमाण है नहीं नहीं नहीं ना, आँख बंद करते समय वो अपनी देह को देख रहा है नहीं देखता है अब आँख खोलने पर अपनी देखो तो अपनी देह को देखने में अन्य कोई प्रमाण है क्या कोई ऐसा प्रमाण तो नहीं है जो बोलता है की अपनी देह को देखना चाहिए ऐसा भी करने वाला कोई प्रमाण है क्या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 नहीं है तो अपनी आत्मा को जानने में प्रवर्तित प्रमाण का अभाव होने पर भी उसको जानने में वो प्रवृत्त हो जाएगा ऐसा इसका ताजपद है ये भाव तो ये इसका पंक्ति लगाएंगे असुविधा हो तो कल फिर पूछ लेंगे आप तद अंतत्वाद या स्वर प्रमाण नाम प्रमाणत्व से क्या और सभी प्रमाणों का प्रमाणत्व तो। सभी प्रमाणों का प्रमाणत्व तद तो। अंतत्वाद का अर्थ आत्म ज्ञान के अंतर्गत है क्या कहेंगे सभी प्रमाणों का प्रमाणत्व तो आत्मज्ञान के अंतर्गत है अब इसको समझाते हैं इसका तात्पर्य ही करते क्योंकि आत्मस्वरूप अधिगमे सत्य क्यूँकी आत्मस्वरूप का, आत्म का साक्षात्कार होने पर पुनः प्रमाण प्रमेय का व्यवहार संभव आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होने ही करते क्यूँकी आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होने पर पुनः प्रमाण प्रमेय का व्यवहार संभव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 हाँ तो उसके लिए कोई प्रवर्तक प्रमाण नहीं है अच्छा ध्यान देना आत्मा क्या है प्रमाता है आत्मा क्या है हाँ प्रमाता का अर्थ होता है प्रमा का आश्रय या प्रमा का कर्ता प्रमाता का क्या अर्थ होता है प्रमा का आश्रय या प्रमा का कर्ता तो अब ध्यान देना कि शास्त्र से जब अपने स्वरूप का पता चलता है कि ज्ञान रूप आनंद रूप निर्विशेष चिन्ह आत्मा का स्वरूप है एक किससे मालूम होता है शास्त्र से तो जो शास्त्र प्रमाण है वो आत्मा के प्रमात को भी निवृत्त कर देता है परमातृत्व को भी क्योंकि प्रमात क्या है एक उसका धर्म है प्रमाता आत्मा का धर्म क्या है परमातृत्व को तो जो शास्त्र बताता है आत्मा निर्विशेष है चिन्ह मात्र है वो परमातृत्व धर्म को भी निवृत कर देता है उसमें ये भी नहीं लगेगा कि हमें हमें प्रमात है हम प्रमाता है पंक्ति लगाना ही लगाइए अंतिम प्रमाणम का अर्थ है शास्त्र प्रमाण अंतिम प्रमाणम क्या अर्थ है इन थोड़ा जोड़ देना शास्त्र प्रमाण ये आत्मज्ञान करा के शास्त्र प्रमाण वृत्ति ज्ञान करा करके वृत्ति क्या समझते है शास्त्र के द्वारा क्या ज्ञान ये आत्मा का ज्ञान हो गया तो आत्माकार वृत्ति होगी कैसी वृत्ति होगी ब्रह्म का ज्ञान हुआ तो कैसी वृत्ति हुई हाँ तो वही शास्त्र ज्ञान वृत्ति ज्ञान के द्वारा आत्मा के प्रमात को भी निवृत्त कर देता है कैसे तो निवृत्त कर देता है वृत्ति ज्ञान के द्वारा आत्मा के प्रमात धर्म को भी निवृत्त कर देता है वृत्ति ज्ञान कैसा होगा कि निर्विशेष सभी विशेषताओं से रहित निर्विशेष शुद्ध चिन्ह आत्मा में सभी विशेषताओं से रहित सभी विशेष उसमें प्रमात धर्म रहेगा शास्त्र प्रमाण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 जैसे स्वप्न काल का प्रमाण जागने पर अप्रमाण हो जाता है उसी प्रकार शास्त्र प्रमाण प्रमात को निवृत्त करते हुए किसको निवृत्त करते हुए तो शास्त्र प्रमाण प्रमातित्व को निवृत करते हुए स्वयं अप्रमाण हो जाता है मतलब ये है ना कि अब उसको शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं है शास्त्र की आवश्यकता होती है कर्म निष्ठा में प्रवृत्ति के लिए ज्ञान प्रवृत्ति के लिए ज्ञान के द्वारा जिसको आत्मा का हो गया अब उसको शास्त्र की आवश्यकता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 हाँ अब देखेंगे और जिसको अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं है अपरोक्ष नहीं है कैसा है परोक्ष है तो उसके उसकी प्रवृत्ति होगी जो तो हमने लिखाया है ना आपको वाक्य क्या लिखाया जैसे देहात्म बुद्धि वाले मनुष्य को अपने दे को देखने के लिए किसी प्रमाण की क्या क्या बात पढ़ना स्वदेह दर्शन अच्छा अपने देह को देखने में प्रवृत्ति कराने वाला कोई प्रमाण है नहीं अपने देह को देखने की प्रवृत्ति होती है हो चक्षु ऐसी पर अपने देह को चु से देखने में क्या पंक्ति पढ़ना पुरुष स्वदेह दर्शन ठीक है जैसे देहात्म बुद्धि वाले पुरुष को चक्षु के द्वारा अपनी देह को देखने के लिए अन्य कोई प्रमाण प्रेरित करता है नहीं देहात्म बुद्धि वाले मनुष्य को चक्षु से अपनी देह को देखने के लिए कोई प्रवृत्ति कराने वाला प्रमाण है ऐसा तो कोई वचन नहीं कि नेत्र से अपने देह को देखो ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है फिर भी देखता है तो उसी प्रकार क्या है कि ये उसी प्रवृत्त होता है ना वो उसी प्रकार जो ज्ञानी व्यक्ति है जो परोक्ष ज्ञानी व्यक्ति है तो आत्मस्वरूप को जानने में प्रवर्तक प्रमाण के न होने पर भी क्या है उसको जानने में प्रवृत्त होना है ये ध्यान देना कौन तो जो परोक्ष ज्ञानी है और अपरोक्ष ज्ञानी को तो जानने में प्रवृत्ति नहीं होगी क्योंकि जान चुका है ऐसा अलग अलग समझ तस्मात इस या सिद्ध होता है आत्मविद्या आत्मविदा कर्म अधिकारा न समाप्त की सिद्ध होता है की आत्मज्ञानी का अधिकार नहीं है क्योंकि जिसमें सब जाग रहे हैं तो रूप में वो उसके लिए क्या है रात्री है समाप्त तो उसके लिए वो है ही नहीं वो तो अविद्या है उसके लिए सब अविद्या को क्यों करेगा वो आज पाठ हुआ नहीं चलो एक दो पैसपंक्तियाँ देखू कल तीसरे अध्याय में प्रवेश करना है इसको खत्म करके जैसे वो विदुषा त्यक्त का कर्त है का त्याग करने वाले इसकी प्रज्ञ विद्वान सन्यासी का त्यक्ता त्यक्ता एन त्याग किया है का जिसने त्यक्ता एष्णा एष्णा एष्णा लोकना पुत्र एषणा ऐसा अच्छा और वो का त्याग किया हुआ ज्ञानी सन्यासी कैसा स्थित प्रको क्योंकि आया था ना कि वो इच्छा इच्छा को बताया था इच्छा के लिए नहीं आया अभी अशांत से पुता सुखम तो आया था अच्छा चलिए ये आगे देखना तो इस त्याग की बात पहले आई है ना वैसे ही यश इंद्रिया इंद्रियों को बस में करने की बात आई है ठीक भी भी है ठीक है बहुत अच्छा हाँ हाँ फिर जहाद ये डाका मान सम्मान पार्थ मनोवत तो सभी कामनाओं के त्याग की बात यहाँ आई है संग्रह में सुख है याद में सुख है बताइए याद में सुख है और फिर भी सुख तो त्याग में है और लोग सोचते हैं संग्रह से सुख हो जाएगा इसे विपरीत होने के कारण आदमी रहता है ये है बहुत बात देखिए पाठ मुझे ऐसा त्याग किए हुए स्थिर प्रज्ञ ज्ञानी सन्यासी का इस स्थित प्रज्ञ सन्यासी कैसा ज्ञानी सन्यासी को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है तू काम कामिना असन्यासी ना ना किन्तु भोगों का भोगों की कामना करने वाले सन्यासी भिन्न को या असन्यासी को ना है ना मोक्ष प्राप्ति ना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है पंक्ति लगाना एसनाह का त्याग करने वाले स्त्री प्रज्ञ ज्ञानी सन्यासी को भी मोक्ष प्राप्ति होती है मोक्ष प्राप्ति तक के बाद अर्द विराम तू असन्यासीना काम कामिना ना तो क्या लेना है मोक्ष प्राप्ति ना किन्तु काम कामिना का अर्थ है कि भोगों की कामना करने वाले असन्यासी को मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है इसी एक इस अर्थ को दृष्टांत के द्वारा प्रतिपादन करने की इच्छा करते हुए कहते हैं इस अर्थ को दृष्टांत से प्रतिपादन करने की इच्छा वाले या इच्छा करते हुए भगवान कहते हैं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 अब गीता का वक्ता और श्रोता क्या है सन्यासी है क्या और तो उनी को टीका कार यह हाँ हाँ ये भाषा प्रकाश टीका है ना इसने ऐसा लिखा है उल्टा पुलटा अच्छा खुद भी गृह पंडित तो तो है तो एक तो खुद ही है ना अधिकारी हुआ कि थे इसमें नहीं इसमें तो वो एव एव शब्द का प्रयोग करता है प्रधानता प्रधानता क्या है जिसके अंदर साधन वो है सट संपत्ति है हैत्व तो है वही इसका अधिकारी है किसी भी आश्रम का हो उसमें क्या है विवेक वगैरह भी कहीं भी किसी का हो सकता है और संन्यास तो रोटी के लिए ज्यादा किया जाता है ना आजकल देहा पे क्या है रोटी के लिए लोग बाबा जी बनते हैं सब ज्यादातर लोग बाबा जी रोटी के लिए बनता है किसी ने समस्या से बनता है ये भी बात है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 शंकराचार्य जो यथी सन्यासी ले रहे हैं वो चतुर्थ आशमी के लिए ले रहे हैं परिव्राजक होना चाहिए वो आजकल आज तो ऐसा तो तो नहीं है आजकल तो गुड्डा गुप्ती है गुड्डा गुप्डी जानते छोटे बच्चे खेलते है वही सब ये है गुरु से तो कुछ सत्य नहीं है समझे समझ लेना ही है ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण मुझे बहुत खुशी करते हैं